कृष्ण लीला प्रसंग विंस अध्याय अध्यायी पूजा बाबू परलोक सिधारे किंतु दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में मानवों का जीवन स्रोत यथावत प्रवाहित होता रहा दिन बीतते बीतते क्रमशः छह अच्छा महीने बीत गए और बंगला सन 1278 फाल्गुन मास सन अठारह सौ ईस्वी प्रारंभ हुआ उस समय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक विशेष घटना हुई उसको जानने के लिए हमें श्री रामकृष्णदेव की ससुराल जयराम बाटी की ओर ध्यान देना पड़ेगा हम पहले ही कह चुके हैं कि सन 1876 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव जब भैरवी ब्राह्मणी तथा हृदय को साथ लेकर अपनी जन्मभूमि कामार पुकुर गए थे उस समय उनकी आत्मीय महिलाओं ने श्री रामकृष्ण देव की पत्नी को वहाँ लाने की व्यवस्था की थी विवाह के पश्चात तभी श्री माता को वास्तव में प्रथम पति दर्शन करने का सौभाग्य हुआ था कमारपुकुर आदि गांवों की बालिकाओं के साथ कलकत्ते की बालिकाओं के तुलना करने का जिन्हें अवसर प्राप्त हुआ है वे जानते हैं कि कलकत्ता आदि स्थानों में रहने वाली बालिकाओं का शारीरिक तथा मानसिक विकास जैसे बहुत कम आयु में ही होने लगता है ग्रामीण बालिकाओं का वैसा नहीं होता है चौदह तथा कभी कभी पंद्रह सोलह वर्ष तक की ग्रामीण कन्या में भी यौवनकालीन अंग लक्षणों का पूर्णतया विकास नहीं होता एवं शरीर की भांति उनका मानसिक विकास भी उसी प्रकार विलंब से होता है पिंजराबद्ध चिड़ियों की भांति स्वल्प विस्तृत स्थान में समय यापन करने को विवश न होकर पवित्र निर्मल ग्राम्य वायु का सेवन तथा ग्राम के अंदर इच्छानुसार विचरण कर स्वाभाविक रूप से जीवन व्यतीत करने के कारण ही संभवतः ऐसा होता है चौदह वर्ष की आयु में प्रथम बार पति दर्शन के समय श्री माता जी का स्वभाव बालिका सदृश था उस समय उनमें दाम्पत्य जीवन के गंभीर उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व को समझने की शक्ति के विकास का केवल प्रारंभ भर हुआ था देहबुद्धि रहित श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग तथा स्नेह यत्न को प्राप्त कर पवित्र हृदय बालिका अनिर्वचनी आनंद से उल्लसित हो उठी थी श्री रामकृष्ण देव की भक्त महिलाओं से बौधा उन्होंने उस उल्लास की बात को इस प्रकार व्यक्त किया है तब से मैं सर्वदा यह अनुभव किया करती थी कि मेरे हृदय में मानो आनंद का पूर्ण घट स्थापित हो चुका है उस शांत निश्चल दिव्य उल्लास से मेरा हृदय किस प्रकार भरा रहता था यह बतलाना मेरी सामर्थ्य से बाहर है कुछ महीनों के अनंतर श्री रामकृष्ण देव जब कामारपुकुर से कलकत्ता लौटे तब वह बालिका अनंत आनंद संपद की अधिकारिणी हो चुकी है ऐसा अनुभव करती हुई अपने नेहर वापस आई पूर्वोक्त उल्लास की उपलब्धि से उसके व्यवहार आचरण आदि सभी में एक विशेष परिवर्तन उपस्थित हुआ था या हम भली भांति अनुभव कर सकते हैं किंतु साधारण मानवों के लिए वह दृष्टि गोचर हुआ था या नहीं कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस परिवर्तन से चपल न बनकर उसने शांत प्रकृति धारण की थी प्रगल्भ न होकर वह चिंतनशील बनी थी उसकी दृष्टि स्वार्थ में निबद्ध न होकर वह निस्वार्थ प्रेम की भूमि पर आरूढ़ हुई थी तथा उसके हृदय से सब प्रकार के अभाव दूर होकर वह साधारण लोगों के दुख कष्टों में असीम सहानुभूति संपन्न हो क्रमशः वह करुणा की साक्षात प्रतिमा के रूप में परिणत हुई थी मानसिक उल्लास के प्रभाव से उसे अपने समस्त शारीरिक कष्ट भी उस समय से कष्ट जैसे प्रतीत नहीं होते थे तथा आत्मीय वर्ग से स्नेह यत्न का प्रतिदान न मिलने पर भी उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता था इस प्रकार समस्त विषयों में थोड़े ही में संतुष्ट रहकर बालिका आत्मनिमग्न हो नैहर के समस्त समय व्यतीत करने लगी किंतु शरीर से वहां अवस्थान करने पर भी उनका मन कृष्ण देव का पदानुसरण कर तभी से दक्षिणेश्वर में रहने लगा तथा श्री कृष्ण देव को देखने तथा उनके समीप उपस्थित होने के लिए बीच बीच में उसे प्रबल उत्कंठा होने पर भी वह अत्यंत यत्न उसे रोक धीर धारण करती रहती थी तथा अपने मन में यह सोचा करती थी कि जिन्होंने प्रथम दर्शन के अवसर पर कृपा पूर्वक उससे इतना स्नेह किया है वे कभी उसे भूल नहीं सकते समय आने पर अवश्य ही वे उसे अपने समीप बुला लेंगे इस प्रकार उनके दिन बीतने लगे तथा पूर्ण विश्वास के साथ उस शुभ दिन की वह प्रतीक्षा करने लगी इस तरह क्रमशः दीर्घ चार वर्ष बीत गए बालिका के हृदय में आशा तथा प्रतीक्षा की प्रबल धाराएं यथावत प्रवाहित होने लगी किंतु उसकी शारीरिक स्थिति मन की भांति यथावत न रही दिनों दिन उसमें परिवर्तन उपस्थित होकर बंगला सन 1278 सन अठारह सौ ईस्वी के पौष के महीने में वे 18 वर्ष की युवती हुई देवता सदीश पति के प्रथम दर्शन जनित आनंद से उनका जीवन दैनंदिन सुख दुखों से ऊपर अवस्थित रहने पर भी इस संसार में विशुद्ध आनंद का अवकाश ही कहाँ है ग्रामीण लोग वार्तालाप करते हुए जब उनके पतिदेव को उन्मत्त कहा करते तथा पहनने का वस्त्र तक त्याग कर वह हरी हरी कहता फिरता है इस तरह की बातें किया करते अथवा समवयस्क महिलाएं, जब पागल की पत्नी कहकर उन्हें करुणा या उपेक्षा की पात्री समझ कर, समझा करती तब मुँह से कुछ न कहने पर भी उनके हृदय में अत्यंत कष्टानुभव होता था उदास होकर तब वे सोचा करती थी मैंने पहले उनको जैसा देखा था क्या अब वे उस प्रकार नहीं हैं जैसा कि लोग कह रहे हैं क्या वास्तव में उनमें वैसा परिवर्तन हुआ है दैवी विधान से यदि ऐसा ही हुआ है तब तो मेरे लिए यहाँ और अधिक रहना उचित नहीं है उनके समीप रहकर उनकी सेवा में नियुक्त रहना ही मेरा कर्तव्य है इस प्रकार विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने स्वयं दक्षिणेश्वर जाकर इस संदेह को दूर करने तथा बाद में जैसा उचित प्रतीत हो तदनुसार कार्य करने का निश्चय किया